दिल्ली वालों के पास में तुम्हें गया नहीं <laughs> जा नहीं सका। तो सकाने कहा तो मैं उनके पास में गया उस समय बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मुझे किया। थे आर्य समाज। समाजी <laughs> तो आर्य समाज <laughs> वो, तो <laughs> वो देते ही इस से <laughs> <laughs> किस, किस नहीं थे उनके <laughs> <था था। laughs> <laughs> उनकी पूरी जितने भी तीनों नाटक हरी उनके तीनों नाटक और उनका स्तव माला उनका संकलन उनके दोनों तीनों जो भक्ति संबंधी जो उनके तीन जो लक्षण ग्रंथ हैं माने नाटक चंद्र का ये ड्री के ऊपर और भक्त सामने सिंधु और उज्जवल तो आधार था उनकी उनकी जब भी व्याख्या करेंगे तो उनकी तो आधार पर करेंगे वो और ये तीनों नाटक उनके ललित माधव विद्य माधव और दानकल कौमदी ये तीनों नाटक और उनके लघु भागवतमृत उनका ग्रंथ और उनके मा, माने जो सब ग्रंथ हैं वो स्तभ ग्रंथ और उसमें कहीं कृष्ण अभिषेक विधि और उनके जो ये आ, कुछ माने व्याकरण के उनके जो ग्रंथ हैं वो तो सारे ग्रंथों को उनकी सारे जितने भी काव्य साहित्य के जितने भी ग्रंथ हैं आ, माने हंसदूत भक्त और उद्धव संदेश ये इन सब के तो एक एक चैप्टर में उन सब का वर्णन किया तीन चैप्टर में उसमें हुँ? मुझे अवार्ड हो गई थी सन इकहत्तर सन इकहत्तर में अवार्ड हो गई थी इकहत्तर में अवॉर्ड हो गई <laughs> पिचहत्तर में मैंने हिंदी एम किया और फिर इसके बाद पैसठ में पैसठ में हिंदी एम कर लिया और सड़सठ में मैंने संस्कृत में एम कर दिया था फिर इसके बाद डेढ़ साल या दो साल कहीं वेट करना पड़ता है तुरंत मैंने आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते टाइम लेती है वो दो साल का टाइम लेती तो दो साल का टाइम लिया उन्होंने फिर इसके बाद में मैंने काम तो शुरू कर दिया था मुख्य रूप में तो श्री जी पिताजी जो हैं वे मेरे गाइड थे हम तो जो कुछ भी कर के ले जाते हमारे जो गाइड तो थे बोल ठीक है ठीक है <laughs> उनकी समझ जो कुछ ले जो, जो लिख के ले जाते थे उनको वो तो उसको तो पार कर सही सही कर रहे थे जी से से पूर, पूरा, पूरा पूरी निर्देशन मिला अच्छा, अच्छा दूसरी है कि कहीं हमको बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ी अधिकांश अच्छा चीजें क्योंकि घर की लाइब्रेरी इतनी ज्यादा रिच थी अभी मैंने कुछ पुस्तकें तो यहाँ पर ले आई है परंतु बहुत रिच लाइब्रेरी थी तो सारी पुस्तके करीब करीब घर में मिल गई और और जितने भी संत थे उन सबों का ये आपने तो उन सबों की बड़ी कृपा मिली और वो सारे पुस्तकें जो है वो सारी मुझे प्रोवाइड होती रही सारे तो तो वो लिख ली और फिर इसके बाद में मैंने सत्तर में तीन साल के अंदर उसको लिख करके सत्तर में मैंने उसको कहीं जमा कर दी इकहत्तर में मुझे अवार्ड होगी <laughs> तो उस समय वो कुरुक्षेत्र गए थे कुरुक्षेत्र की बात आई थी तो उस समय वहाँ पे दर्शन किए थे फिर इसके बाद में जाए <laughs> मैं मैं बवा पहले तो वृद्धावन में ही रहा रंग लक्ष्मी संस्कृत विद्यालय में अच्छा, अच्छा। बहुत दिन मैंने यहाँ पर करीब तीन साल पढ़ाया फिर इसके बाद में यहाँ पर पैसा वैसा बहुत थोड़ा मिलता <laughs> तो फिर, फिर मथुरा में चंपा कॉलेज में चला गया फिर इसके बाद में मेरी मेरा अपॉइंटमेंट हो गया उदयपुर यूनिवर्सिटी में तो पिताजी बोले मत जाओ <laughs> रहने दो फिर यही रही पूरा जीवन शिव में ही बीत गया यही का जन्म यही जीवन सारा कार्यक्षेत्र भी सब यही <laughs> तो चल यही यही बीत गया कहीं कहीं बाहर बटके नहीं में भी बहुत हाँ, हाँ, है है एक अब था थोड़ा सा हाँ, दो भाई थे, इनके इसकी तो के जो दो बेटे सत्य सत्यवती के एक अच्छा तो तो भाइयों को पत्नियों ने कहा कि तुम्हारे तुम कहते ब्रह्मचारी है ये तो माँ के कमरे में रहता हाँ। है सारा फिर उस झांकी में से ऐसे करके देखा हम्म तो देखा गया हैं और वो माताजी सुन रहे हैं क्या चार पापर लेटे हुए तो उनका, तो उनका उनकी टांग ऐसे नीचे गिर गई हम्म हम्म माता की तो विष्णु ने देखा की ये टांग नीचे है ये तो उन्होंने उस गर्द से उस टांग को उठाया पैर को और ऊपर रख दिया वाह तो उन्होंने देखा कह लगे अरे हम तो कहते थे ये ऐसा है ऐसा है ये तो हाथ में नहीं लगा रहे <laughs> तो तो अपराध को का कोई भी तो नहीं, नहीं, जो है ना मनसा के पास जो है उसका कोई प्राश्चित नहीं तो कह लगे जी कोई भी प्राश्चित होगा कहते पर है भाई तो एक ऐसा एक ऐसी जगह हो जहाँ पर सरस्वती नदी ऐसे करके जा रही हो कि की जगह हो अच्छा पे का पेड़ हो और वो सूखा हुआ हो उस तो तो वो वो वहाँ पे वैसे तीन किलोमीटर दूर दूरवती नदी के बीच में वो जगह है तो भोलवंदावन <laughs> <ये। laughs> दिहारी लाल की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारम हरि गोविंद जय बुल वृंदावन बिहारी की जय हम श्री गुरुत्पद कमल श्री, कम श्री गुरून्दवांश्रीरूप साग्र जात सागरजातम् सहगण रघुनाथांतम तम, तम सजीव साइत सवधूत पजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापादान श्री सहगणललता आजा लंबितुजौ कनकावदीर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौ द्विजरौ युगधर्मौ बंदे जगत्कता वंदे कृष्णपरविंद युगल यस्ं पुरंगी दृशा वक्षोज प्रणी करतेलसती स्निग्धोंगस्वत काश्मीर तलशोणुमो परितने कस्तूरिका नीलमा श्रीखंडम लहरी निर्व्याज मातनते नारायण नमस्कृत्य नरम चुन नरोतम दीवीं सरस्वती व्यासम कथो जयमुदीर वाश्छाकुभ्य कृपाद्य च पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गति ऊपुर्गति जनक को हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासो दासजीव मे कुत मंद मतेर्दया बुलवृंदवन बिहारी लाल की जय श्री राधामदन मोहन की श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय गौर हरी महाप्रभु उनको मंच के ऊपर विराजमान किया गया और श्री प्रकाशानंद जी उनके किसी शिष्य ने जो महाप्रभु के स्वरूप को जानता भी था उसने सभा में उठकर के श्रीमंद महाप्रभु का परिचय दिया और परिचय देते हुए कहा कि श्री चैतन्य साक्षात कृष्ण हैं साक्षात ईश्वर हैं और इन्होंने इस सिद्धांत की स्थापना की कि जगत वह भ्रम रूप नहीं है जगत परिणाम है जगत भ्रम रूप नहीं है जो ब्रह्म है वह कुटस्थ स्थिति में ऐसा नहीं है कि वह लय विक्षेप से रहित तो होकर के जो कूटस्थ पदार्थ है उसमें गुण नहीं रहे उसमें चेष्टा नहीं रहे व्यवर्थवाद का खंडन करके इन्होंने परिणामवाद उसकी स्थापना की और परिणामवाद में भी जो शक्ति परिणाम है उस शक्ति परिणाम बाद की इन्होंने स्थापना की है जहां यदि कोई ये कहे कि भगवान आप यदि कोई ये कहे कि भगवान में गुण नहीं है तो ये उचित नहीं होगा यदि भगवान के गुण नहीं हैं तो ये भगवान के गुणों का अपमान है और वो अपराधी हो जाएगा गुण में कहना जो परम व्यापक सर्व गुणों से संपन्न विभु है उसके गुणों का अपमान हो जाएगा तो इसलिए भगवान को गुण निर्गुण बताना यह उचित नहीं है और भगवान के शरीर को प्राकृत मानना लेना ये भी उचित नहीं है भगवान का श्रीअंग भी उनका अपना स्वरूप ही है इसलिए भगवान शास्त्र जो चिन्मात्रमात्र आनंद मात्र कहे जाते हैं मात्र का शब्द का अर्थ स्वरूप ही है माने ज्ञान उनका निज का स्वरूप ही है श्री शिवजी का भी दोष नहीं है भगवान के आदेश को प्राप्त करने के लिए शिव ने ये शंकर स्वरूप धारण करके शंकर ही शंकर होकर के उत्पन्न हुए और शंकर ने शंकर स्वरूप धारण करके बेवर्तवाद की स्थापना की और एक बार बौद्धों को भ्रमित करने का प्रयास किया और बौद्ध धर्म क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित था इसलिए बौद्ध धर्म के बहुत सारे सिद्धांतों को उन्होंने स्वीकार किया परंतु उनकी विशेषता मुख्य रूप से यही रही अपनी तरफ से कह रहे हैं उनकी विशेषता यही रही कि जो शून्य अभाव रूप था उसको उन्होंने भावात्मक सर्वभावात्मक ब्रह्म के रूप में स्थापित किया कि ब्रह्म से सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई और ब्रह्म में ही सारी वस्तुएं लीन हुई है तो परमार्थ विचार यदि किया जाए तो ज्ञान को प्राप्त करने के जो साधन बताए गए उन ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों में भी सांख्य योग वैराग्य तप और भक्ति ये पांच जो ज्ञान के साधन बताए गए इन पांच साधनों में भक्ति ही सबसे ज्यादा वरीयसी हो करके विराजमान है इस बात को शंकराचार्य भी कहीं स्वीकार करते रहे हैं सांख्य का तात्पर्य है कि भगवान ने प्रकृति के माध्यम से जगत की रचना की प्रकृति से सारे जगत की उत्पत्ति होना और कार्य का अंत में कारण में ही लीन हो जाना यह है सांख्य। मान तीन तत्वों को माना जाए व्यक्त अव्यक्त और ग्योह व्यक्त का तात्पर्य है दुष्यमान जगत अव्यक्त का तात्पर्य है दुष्यमान जगत सब जब प्रलय हो गया तो जाकर के वह तीन गुणों में सत्व और स्तंभ इन तीन गुणों में जाकर के लीन हो गया यह हो गया अव्यक्त तो व्यक्त और अव्यक्त ये दो तत्व हुए व्यक्त में दृश्यमान जगत और अव्यक्त में सत्व रहा प्राप्त हो जाएगी उसका नाम है अव्यक्त स्थिति और इस व्यक्त अव्यक्त को शासित करने वाला जो पदार्थ है वो पदार्थ है ब्रह्म पुरुष उसको पुरुष कहते तो व्यक्त अव्यक्त ग्रह इन तीन के ज्ञान होने से अंत में प्रकृति का पुरुष से अलग हो जाना इसी का नाम है कैवल्य प्रकृति अभी तक पुरुष के साथ में जुड़ी हुई है परंतु प्रकृति अलग हो जाए पुरुष अलग हो जाए उस समय पुरुष प्रकृति के किए गए कार्यों से कनिक भी प्रभावित नहीं होगा और प्रकृति के कार्यों को अपना करके नहीं मानेगा प्रकृति का पुरुष से अलग करके विचार करना चाहिए यही ही प्रकृति अलग वस्तु है पुरुष अलग वस्तु है ये विचार करने पर ही कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी और कैवल्य की प्राप्ति होने पर जीव सत और चित इन दो वस्तुओं के अपने निज स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा ये साक्ष तत्व सांक्ष में पुरुष आनंद रूप नहीं है पुरुष सत्ता है सत सत्त है और वो चित्त माने ज्ञान रूप है परंतु तो आनंद नहीं है सत्गुण के संपर्क के कारण उसमें आनंद आया छह जो दर्शन हैं वेद को प्रमाण मानने वाले इन छह दर्शनों में न्याय और मीमांसा ये जीव के स्वरूप को केवल सत्य मानते हैं कि सत्ता है उसमें ज्ञान बुद्धि के संपर्क से आता है और आनंद उसमें सत्व गुण के संपर्क से आता है ये आत्मा के गुण नहीं है आत्मा को गुण के लिए एक है और वो है सत्ता वो ही आश्रय होकर के विराजमान ऐसा मीमांसा और न्याय मानते ये दो दर्शन मानते परंतु सांख्य और वैशेषिक ये दो दर्शन एक गुण और जोड़ लेते हैं ब्रह्म में वो गुण है ज्ञान माने जो आत्मा है वह सत्वी है और चित्त भी है दो स्वरूप माने परंतु तो आनंद रूप नहीं मानते हैं सत्वगुण के संपर्क के कारण उसमें आनंद आ गया है आनंद उसका स्वरूप नहीं है उसका स्वरूप केवल ज्ञान है और उसकी सत्ता है परंतु दो तो जो दर्शन है वे दो दर्शन कहते हैं कि नहीं ब्रह्म सचित और आनंद तीन रूप है उसमें एक गुण को और जोड़ दिया माने योग दर्शन ने और वेदांत दर्शन ने ब्रह्म के ने आत्मा के ब्रह्म के तीन गुण मान लिए सचित और आनंद ये तीन गुण मान लिए और एक दिन ना आनंद उसका अपना गुण है तो मोक्ष में तत्वता ये छो दर्शन इनमें मोक्ष में, में आनंद की स्थिति योग और वेदांत दो दर्शन ही मानते हैं अन्यथा दूसरे दुख की निवृत्ति मात्र को मोक्ष मानते हैं दुख नहीं है परंतु आनंद ये उसमें नहीं है ब्रह्म में दुख की निवृत्ति तो है परंतु आनंद नहीं परंतु योग दर्शन और वेदांत दर्शन ये आनंद मानते हैं अब योग दर्शन और वेदांत आनंद हो परंतु तो आनंद का कोई ग्राहक न हो तो ऐसी स्थिति में आनंद किस काम का आनंद का ग्राहक भी तो होना चाहिए परंतु तो की स्थिति में क्योंकि जीव के पास में अंतकरण नहीं है उसका शरीर भी नहीं है इसलिए आनंद तो है परंतु तो आनंद के का अनुभव नहीं है आनंद यदि जीव के पास में कहीं शरीर या अहंकार तो अहंकार और शरीर रहने पर ब्रह्म सीमित हो जाएगा और ब्रह्म को सीमित करना नहीं है उसको कहीं सर्व व्यापक बनाए रखना है इसलिए जब उपाधि हट गई तो उपाधि के हट जाने पर जो आनंद की प्राप्ति है वो आनंद की प्राप्ति आनंद रूप तो है स्वरूपभूत आनंद तो है परंतु अनुभूत आनंद नहीं है अग्नि है परंतु प्रकट अग्नि नहीं है प्रकट अग्नि नहीं है तो उस अग्नि का उपयोग नहीं किया जा सकता है जैसे माचिस की तीली में अग्नि है ईंधन में भी अग्नि है लकड़ी में भी अग्नि है परंतु अग्नि प्रकट नहीं है प्रकट अग्नि नहीं है तो उसका आस्वाद नहीं लिया जा सकता है ने कहा नहीं भगवान मैं प्रकट अग्नि रूप होकर के भी विराजमान है और यदि जीव को कृपा करके योगमाया देवी पार्शद शरीर प्रदान कर दें तो उसे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी तो ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाना आनंद रूप तो हो गए मिश्री तो बन गए परंतु मिश्री का स्वाद नहीं है यह हो गई मोक्षिक स्थिति परंत वैष्णव ने कहा नहीं नहीं मिश्री का स्वाद मिश्री हो मिश्री का स्वाद नहीं हो तो फिर मिश्री होने का मतलब क्या लाभ क्या इसलिए ठाकुर कृपा करके हमको पार्षद रूप प्रदान करेंगे अभी ये शरीर दिया हुआ है इस शरीर का आश्रय लेकर के प्राकृत मन बुद्धि चित्र अहंकार इनके द्वारा हम आनंद का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं और जब ये शरीर गिर जाएगा और भगवत कृपा से पार्श्व शरीर मिल जाएगा तो पार्शद शरीर के द्वारा निर्विघ्न भजन हम करते हुए विराजमान होंगे इस शरीर में जब तक हैं तब तक भजन विघ्न संसार में निर्विघ्न भजन प्राप्त करने के लिए कुन्थ, माने कुंठा कुरित जो भजन है उसको प्राप्त करने के लिए जिसमें कोई हिंड नहीं है ऑब्स्टिकल्स नहीं है ऐसे भजन को प्राप्त करने के लिए हम वैकुंठ जब पहुंचेंगे लीला में जब प्रवेश होगा उस समय चिन्मय देव को प्राप्त करके भगवान की आराधना करेंगे तो जीवात्मा का अपना स्वरूप भी आनंदमय है और आनंदमय स्वरूप को भोगने के लिए उसको जो उपाधि की जरूरत है इस समय ठाकुर की कृपा के द्वारा ये पांच भौतिक उपाधि प्राप्त हुई है और पांच भौतिक उपाधि प्राप्त न होने पर कभी ट्रांसीडेंटल जो चिन्मय उपाधि है वो चिन्मय उपाधि भी पार्षद के स्वरूप के द्वारा प्राप्त हो जाएगी तब निर्विघ्न पूर्ण भजन की प्राप्ति हो जाएगी इसलिए जो ब्रह्म सुख है उस ब्रह्म सुख की भी अपेक्षा भक्तों को भगवान भगवत आनंद कृपा करके प्रदान करेंगे और वो और भी ज्यादा सुंदर बात होगी ये गुरु पर किया कही से ही करे कृष्ण संकीर्तन और ऐसा करते करते वो महाप्रभु का परिचय देने वाला व्यक्ति संकीर्तन करने लगा तत्व तो का भी निरूपण किया तत्व तो के निरूपण में कृष्ण सेवा ये जीवन का परम पुरुषार्थ है ये प्रयोजन पदार्थ का निरूपण किया और उस पुरुषार्थ की प्राप्ति किससे होगी बोल तो पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी संकीर्तन के द्वारा ये भी निरूपण किया तो वो भक्त संकीर्तन करने लगा शून्य प्रकाशानंद कहिन वचन ये सुनकर के अब प्रकाशानंद जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से कुछ वचन कहे अब ये शास्त्रार्थ करने के लिए श्री प्रकाशानंद जी ये विराजमान हुए आचार्य आग्रह अद्वैत स्थापिते स्थापिताते सूत्रार्थ व्याख्या करे अन्य रीते भगवता मानते अद्वैत स्थापन अतएव सर्वशास्त्र करे खंडन अब ये पूर्ण पक्ष दे रहे हैं श्री प्रकाशानंद जी महाप्रभु से पूछ रहे हैं कि हे श्रीपाद आचार्य आग्रह अद्वैत स्थापित उपनिषदों के वचनों के आधार पर श्री शंकराचार्य उनका यह आग्रह है कि अद्वैत की स्थापना की जाए देह नानास्त किंचन ये वेद के वचन हैं इनको ना आप खंडन करेंगे ना मैं खंडन करूंगा वेद के वचनों को तो कोई खंडन तो कर नहीं सकता है नाना से किंचनों के अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं है ये एक मुख्य वचन है और इन बचनों को हम कह रहे हैं सांस मत को नहीं मानेंगे मीमांसा को नहीं मानेंगे न्याय को नहीं मानेंगे ये तीनों द्वैत्यवादी दर्शन है और द्वैतवादी दर्शन होने के कारण ये जो दर्शन है ये कहीं जीव को अलग मान रहे हैं ईश्वर को अलग मान रहे हैं अद्वैत तो उसको कहा जाएगा वेदांत तो उसको कहा जाएगा जहां पर के कर्ता पदार्थ दोनों एक हो उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों एक हो उसको हम वेदांत कहेंगे अभिन्न निमित्तोपादान का नाम वेदांत है वेदांत किसको कहेंगे जहां पर मशीन मैकेनिक मैटर मिट्टी कुम्हार और चाक सब एक हो उसका नाम है वेदांत जहां मिट्टी अलग है कुम्हार अलग है उसको वैदिक तो कहेंगे वेदांत नहीं कहेंगे और श्री वेदांत में श्री महाप्रभु से यह प्रश्न पूछा गया कि भाई वेद साफ साफ कह रहे हैं कि देन अनास्तिक इंचनो खलु खुदम ब्रह्मो ये वेद के बचन है तत्व तो मसी वेद के बचन हैं, उपनिषद के बचन हैं है। और ये सारे अद्वैत को स्थापित करते हैं कि ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है फिर आप इस अद्वैत बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी भगवान कह रहे महाप्रभु ने कहा कौन कहता है हम स्वीकार नहीं करते हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं बेद के बच्चनों को बाहर तो नहीं जाएंगे नहीं तो हमको अवैध हमको नास्तिक कह दिया जाएगा बचन से बाहर जाएंगे परंतु तो तुम जैसे स्वरूप ही जगत हुआ ब्रम ही जगत रूप में अपने आप को दिखा रहा है भ्रम में दिख रहा है हम ये भ्रम नहीं मानेंगे हम ये कहेंगे ठाकुर में शक्ति है ठाकुर में तीन शक्ति है स्वरूप शक्ति के द्वारा वे अपने नाम धाम रूप लीला पर कर रासमंडल इनको प्रकट कर रहे हैं वृंदावन धाम को प्रकट कर रहे हैं स्वरूप शक्ति के द्वारा परिणाम रूप में धाम रूप लीला पर कर प्रकट कर रहे हैं तुम ये कह रहे हो जगत जो दिख रहा है ये इव्यूजन है भ्रम है इसको भ्रम नहीं मानेंगे हम सत्य मानेंगे जगत को भी सत्य मानेंगे परंतु जगत दो हो गए एक जगत है लीला जगत नाम धाम रूपी लीला पर कर, और एक है जगत जिसमें हम लोग रह रहे हैं संसार का जगत संसार का जो जगत और धाम इन दोनों में अंतर यह है कि धाम में कभी भी विकार नहीं होगा धाम परिणामी नहीं वो परिणामी नहीं है माने धाम में जायते अस्थि वर्धते विपरमते अपक्षीये विनश्यति ये छह ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं है कि जन्म हुआ फिर उसका अस्तित्व हुआ फिर वो बढ़ा बढ़ने के साथ साथ फिर उसमें कहीं बेकार आए डाढ़ी मुंह छा गई युवक हो गया फिर उसके शरीर में क्षीणता आई धीरे धीरे लठिया लेकर के चलने लगा आंखों पर चश्मा चल गया विकार आ गया उसमें और अंत में नष्ट हो गया तो ये जो छह भाव विकार हैं, वो छह भाव विकार ब्रह्म में नहीं है तो तो निज धाम जो है धाम रूप जो वृंदावन है उसमें छह भाव विकार नहीं है परंतु जगत रूप जो ज, जगत है उसमें यह छह भाव बेकार है तो भगवान की स्वरूप शक्ति से बना है श्रीमद वृंदावन धाम उनकी श्री विशाखास सखी वृक्ष सब सखागर परकरण नंद यशोदा ये स्वरूप शक्ति के विस्तार एक्सपेंशन होकर के विराजमान परंतु जगत बना है ये त्रिगुणात्मक माया शक्ति से तो अद्वैत तुम भी मानते अद्वैत हम भी मानते हैं सभी वैदिक सिद्धांतों में अद्वैत जोड़ा हुआ है श्री रामानुज ने विशिष्ट कहा कि जीव और जगत ये ईश्वर के विशेषण हैं और ईश्वर उनसे विशिष्ट होकर के विराजमान है इसके बाद में श्री नंबार उनने कहा कि जीव और जगत इनसे भेद भी है और अभेद भी है शक्ति और शक्तिमान इनमें भेद भी है अभेद भी है कस्तूरी और कस्तूरी की गंध कस्तूरी से अलग भी दिखती है कस्तूरी से अलग नहीं भी है तो भेद अभेद दोनों हैं शक्ति है। तो है। शक्तिमान मानने पर शक्ति शक्तिमान से अभिन्न भी है और शक्ति शक्तिमान के साथ में भी जुड़ी हुई है ये दोनों चीजें मान मान ली जाएंगी भेदाभेद तो उन्होंने भेदा भेद भेड़ माना नंबर श्री स्वामी ने शुद्धात कहा कि कहीं माया से युक्त होकर के जब भगवान अपने आप को दिखा रहे हैं तो वे कहीं उपाधि से युक्त होकर के विराजमान हैं जीव और ईश्वर इन में से यदि उपाधि को अलग हट दिया हटा दिया जाए जो ऊपर से कही उपाधि आई है उस उपाधि को अलग हटा दिया जाए तो शुद्ध ब्रह्म बचेगा जगत जो है वह कहीं उपाधि से युक्त ब्रह्म है उपाधि को हटा देने पर उपाधि को सत्य मानेंगे ये अंतर है शांक से और बल्वाचार्य जी के मत में कहीं यही अंतर है कि उपाधि से युक्त होकर के वो वस्तु विराजमान है अब तुम जो ये कहते हो कि उपाधि जो है तो शुद्ध का तात्पर्य है कि माया उपाधि से रहित होने पर ब्रह्म जीव भी शुद्ध हो जाएगा और वह शुद्ध ब्रह्म के साथ में उसका सायुज भी हो सकता है दोनों स्थिति हो सकती हैं ठाकुर यदि कृपा करे तो कृपा करके उसे पार्शद शरीर भी प्रदान कर सकते हैं और उसे कूटस्थ रूप में रख भी सकते हैं भलवाचार जी दोनों प्रकार के मोक्ष को मानते ब्रह्म में सायुज भी हो सकता है और लीला प्रवेश भी हो सकता है प्रधानता लीला प्रवेश को देते वो मोक्ष को उतनी प्रधानता नहीं देते जो साहित्य है परंतु तो उसको भी मानते शुद्धा शु, द्वित कहने का मतलब है कि माया के आवरण से शुद्ध होकर के ब्रह्म सर्वदा शुद्ध होकर के विराजमान है माया का उसे कहीं प्राकृत माया का ब्रह्म में स्पर्श नहीं है और जीव भी प्राकृत माया से जब मुक्त तो हो जाएगा कृपा माया से युक्त तो हो जाएगा तो वह लीला में प्रवेश हो जाएगा बिल्कुल वैष्णव का ही सिद्धांत है वैष्णव का ही सिद्धांत है एक ज्ञानी तो ब्रह्म में जाकर के साहित जी को प्राप्त कर लेगा कूटस्थ होकर के स्थित हो जाएगा यदि कृपा का पूरा विस्तार नहीं है तो केवल माया की निवृत्ति हो करके, शुद्ध हो करके, जीव और ब्रह्म ये दोनों एक होकर के विराजमान हो जाएंगे कहीं कृपा की गई तो कृपा करने पर जीव वह लीला प्रवेश करते हुए विराजमान हो जाएगा मुख्य जो मुक्ति है वो मुख्य मुक्ति लीला प्रवेश ही है इसलिए सेवा फलम यही मुख्य फल है ये ब्रह्माचार्य जी ने माने श्री विष्णु स्वामी जी ने उन्होंने प्रकट किया और विष्णु स्वामी का जो मत है वो शुद्धाद्वैत करके प्रस्तुत हुआ माने शुद्ध हो अद्वैतम शुद्धाद्वैतम शुद्ध जीव भी शुद्ध है ब्रम्ह शुद्ध था ब्रम सदान शुद्ध था, ही, सदान शुद्ध था ही, और जीव शुद्ध है कई माया से आमृत था जीव जब माया से आमृत होकर के अनावृत होकर के जब विराजमान होगा तो वह ब्रह्म में जाकर के मिल भी सकता है और लीला में प्रवेश भी कर सकता है ब्रह्म एकमात्र था शुद्ध था ब्रह्म ने जब अपने आनंद तत्व को कहीं छिपाया तो ब्रह्म ही जीव बन करके विराजमान हुआ जी का मत कह रहे हैं वैष्णवगढ़ भी सब स्वीकार करेंगे ऐसे उसमें कोई अंतर नहीं है परंतु तो जीव कैसे बना बल्लभाचार्य जी कहते हैं के भगवान सचित आनंद रूप थे, थे मने सचित आनंद रूप है परंतु तो उन्होंने अपने आनंद तत्व को संकुचित किया आनंद तत्व का संकुचन होने पर भगवान ही जीव बन गए पूरी तरह से निषेध नहीं है संकुचन है मात्र केवल मैंने उसको मिनिमाइज किया है तिरोभाव हाँ तिरोभाव किया है तो की बात कहेंगे और उसको मिनिमाइज किया उसको कम मात्र किया है परंतु तो नष्ट नहीं किया थोड़ा होता तो ही उसमें विराजमान है ये। जब भगवान ने अपने तीन में में से सच्चित आनंद में, आनंद को भी माने ज्ञान को भी संकुचित कर लिया तो भगवान जगत बन गए इसलिए ब्रह्म ही ब्रह्म से बढ़कर के सब सब कुछ ब्रह्म ही है इस बात को श्री बल्भाचार्य जी ने और श्री विष्णु स्वामी जी ने निरूपण किया तो विष्णु स्वामी का जो सिद्धांत है बल्भाचार्य जी का सिद्धांत उसमें यह है कि किंचित संकोच कर लेने पर भगवान ही जगत हैं और ब्रह्म सर्वम ये श्रीमद वल्लभ का सिद्धांत है और ब्रह्मबाद रूप में उन्होंने निरूपण किया बल्वाचार्य जी ने एक बार काशी के जितने भी पंडित थे उनको भी चैलेंज किया और विश्वनाथ भगवान के दरवाजे के ऊपर उन्होंने एक कहीं चैलेंज चिपकाया एक कागज जो है उसको चिपकाया पत्रावलम्बन और उसमें पत्रावलम्बन में एक कागज चिपकाया और उसमें चैलेंज किया कि ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरी वस्तु तो है ही नहीं ब्रह्म ने अपने ज्ञान तत्व को और आनंद तत्व को जब संकुचित कर लिया तो यह जगत दिख रहा है ब्रह्म ने जब अपने केवल आनंद तत्व को कुछ संकुचित किया और अणु करके जीव को प्रकट किया तो आओ जो उनके टीका है अणुभाष्य वो अणुहास्य को प्रकट किया अणु हो करके कहीं संकुचित करके जीव विराजमान है परंतु तो जब कृपा की प्राप्ति होगी तो अणु जीव के ऊपर जो माया का आवरण है वो माया का आवरण दूर हो जाएगा और माया का आवरण होकर के जीव भी शुद्ध ही हो जाएगा और शुद्ध जीव शुद्ध ब्रह्म का चरणाश्रय ग्रहण करते हुए विराजमान हो जाएगा कूट शुरू करके भी रह सकता है और यदि कृपा हुई विशेष रूप से कृपा हुई तो कृपा के माध्यम से कृपा का नाम ही है पुष्टि पोषण तनुग्रह जो पुष्टि कृपा है उस कृपा के माध्यम से वह भगवत सेवा सुख को प्राप्त कर लेगा ये उन्होंने निरूपण किया तो श्री रामानुज दैत जो सिद्धांत श्री जो हैं, वे भी विशुद्ध रूप से जीव और पांच तत्वों को स्वतंत्र मानते हैं। पांच तत्वों को वे स्थापित करते हैं वे शुद्ध द्वितवादी हैं। उनका सिद्धांत भी द्वैत सिद्धांत कहलाता है और दो उंगली दिखा रहे हैं वे दो उंगली दिखा रहे हैं श्री मध्वाचार्य के चित्र में भी दो उंगली भी, वे कहते हैं कि पांच तत्व हैं और इन पांचों तत्वों में परस्पर कहीं भेद है जीव ईश्वर कर्म माया और जगत ईश्वर जीव माया ईश्वर जीव जगत काल और कर्म काल और कर्म ये पांच तत्व हैं तो जीव जीव का भेद जीव का ईश्वर से भेद जीव का कर्म से भेद जीव का काल से भेद जीव का सौहार से भेद ये पांचों में कई भेद है इसी प्रकार जीव का जीव से भी भेद है तो ये इस प्रकार से पांच भेद उन पांच भेदों का वे स्थापन करते हैं जीव का जीव से भेद है जीव का ईश्वर से भेद है जीव का काल से भेद है जीव का कर्म से भेद है जीव का स्वभाव से भेद है तो काल कर्म स्वभाव ये ईश्वर और जीव इन सब से भेद है और ये भिन्न होकर पांचों भेद जो हैं वो पांचों भेद विराजमान हैं परंतु तो कहीं श्री मध्वाचार्य जी भी इन पांचों तत्वों को एक जगह मिलाते हैं अद्वैत के विरोध में भी पूरी तरह से नहीं कर पाते करते हैं वे कहते हैं ब्रह्मसूत्रों में एक ब्रह्मसूत्र है अह कुलव व्यपदेश साप और साप के कुंडल में जैसे भेद है सांपों सांप की कुंडली तथ्य साप सांप की कुंडली अलग है भी नहीं और अलग कहीं भी जाएगी तो अहिओ कुंडल सर्प उसकी कुंडली इनकी तरह से कही व्यवदेश कही है तो ईश्वर को वे शासक मानते हैं और जीव काल कर्म स्वभाव इन चार चीजों को वे ईश्वर के अधीन मानते तो सेव्य सेवक भाव स्वामी सेवक भाव को स्थापित करते हुए वे कहीं ना कहीं अभेद की स्थिति करते हैं और स्वामी सेवक भाव को स्थापित करने के लिए कहीं अहि कुंडल का जो दृष्टान्त देते हैं सर्प और उसकी कुंडली का जो दृष्टांत देते हैं कुंडली अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है कुंडली सर्प की इच्छा के अधीन होकर के विराजमान है इसी प्रकार जीव काल कर्म और स्वभाव ये सब ईश्वर की इच्छा के अधीन होकर के विराजमान है शासक श्री कृष्ण ही हैं ये वे स्थापित करते हैं तो अद्वैत का खंडन तो कोई भी नहीं करेगा परंतु उसको प्रस्तुत करने का कहीं कही न कहीं ढंग और अद्वैत सबके सिद्धांतों में जोड़ा हुआ है चाहे विशिष्टाद्वैत तो हो चाहे द्वैताद्वैत तो हो चाहे शुद्धाद्वैत तो हो और चाहे द्वैत तो हो, तो हो वहां पर भी कहीं एक पदार्थ जो है वही कहीं स्थापित हो रहा है और शास्य शासन भाव वह सर्वत्र विराजमान हो रहा है तो अद्वैत का खंडन हम भी करे हैं परंतु तो आप जो स्वरूप अद्वैत मानते हैं वो तो स्वरूपतः अद्वैत नहीं है स्वरूपता अद्वित मानने पर अनेक अनेक दोष आ जाएंगे जीव के जितने भी दोष हैं वे सब वस्तु के दोष जो उपकरण है उसके दोष उपादान के दोष फिर कार्य के दोष उपादान में कहीं मान लिए जाएंगे जैसा उपादान होगा वैसा ही कार्य माना जाएगा शुद्ध सोना है तो गहना जो है उसकी कीमत ज्यादा होगी और उसमें मिक्सचर है तो उसकी कीमत कम लगाई जाएगी तो ये ये अंतर रहेगा तो एकदम ब्रह्म ही पूरी तरह से जगत बन गया ये नहीं है इसलिए बीच में शक्ति को डाल दो और शक्ति परिणामवाद के रूप में स्वीकार कर ये जी ने का तो अभी श्री प्रकाशानंद जी कह रहे हैं कि भगवता मान भगवता मानते अद्वैत ना हो स्थापन भगवान मानने पर भगवान के देह भगवान का नाम धाम रूप लीला परकर भवन सब मानने पड़ेंगे और सब मानने पर द्वैत आ जाएगा अब तो की सिद्धि नहीं होगी बोल फिर दिख रहा है इसको कहा ले जाओगे बोले इसको भ्रम समझ तो हाय हाय भगवान के स्वरूप को भी भ्रम समझ लिया जाएगा तो वो उपास नहीं रहेगा नहीं, उसको उपास्य मानने की कोई जरूरत नहीं है बोले ना ना ऐसा नहीं महा महा अपराध हो जाएगा उसके आधार पर ही तो हमको माधुर्य का आस्वादन होगा यदि भगवान में गुण नहीं माने जाएंगे तो माधुर्य का आस्वादन कैसे होगा भगवान में फिर भगवत्ता कृपालता भक्तभलता ये गुण ही नहीं रहेंगे ब्रह्म में तो ये गुण रहेंगे नहीं यदि उनमें ये गुणों को नहीं माना जाएगा ये गुण रहेंगे नहीं उनके स्वरूप को नहीं माना जाएगा तो स्वरूप को न मानने पर गुण नहीं रहेंगे तो भगवान शब्द का तात्पर्य है भगवान सावत विष्णु चक्रवर्ती भगवान की व्याक्ष ता एक परिभाषा दे रहे हैं भगवान स्थावत अचिंत स्वरूप ऐश्वर्य तत्व विशेष भगवान किसको कहेंगे जो अद्भुत स्वरूप ऐश्वर्य तत्व विशेष होकर के विराजमान है उनका नाम भगवान है तो उनमें स्वरूप भी माना पड़ेगा और ऐश्वरी मानने का भगवान असाधारण तत्व असाधारण तत्व असाधारण ऐश्वर्य माधुर्य आ गया माने पंक्ति विश्वाच चक्रवर्ती की पंक्ति है भगवान असाधारण स्वूप ऐश्वर्य मधुर्य तत्विशेष भगवान सावत असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य तत्व विशेष है जिसमें असाधारण स्वरूप है असाधारण ऐश्वर्य है असाधारण माधुर्य है और तत्व तत्व का मतलब है स्वजाति विजाति स्वगत ये तीनों भेद नहीं है स्वयं शुद्ध भेद शून्य पदार्थ को कहेंगे तत्व बद तत्व तत्व और भगवान में तत्व होने पर भी स्वजातीय बिजातीय स्वागत भेद न होने पर भी स्वयंसुद्ध होने पर भी तीन चीज विशेष रूप से मैनिफेस्टेड हैं विशेष रूप से प्रकट दिख रही हैं असाधारण स्वरूप दिख रहा है असाधारण उनमें ऐश्वर्य दिख रहा है असाधारण माधुर्य दिख रहा है ऐसा असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य तत्व विशेषा ऐसा जो स्वरूप है उसको हम भगवान कहेंगे और यह भगवान का स्वरूप ही है स्वरूप से भिन्न नहीं है कहीं बाहर से गौरव नहीं किया गया है उदाहरण नहीं लिया गया है भगवान का अपना स्वरूप ही है तो भगवता मान ले अद्वैत नया स्थापन उन्होंने कहा भगवत्ता मानोगे तो भगवान अद्वैत नहीं होंगे द्वित सामने दिखेगा दृढ़ नहीं द्वैत दिखने पर भी कहीं कोई अंतर नहीं आएगा द्वैत मानने पर भी भगवान अद्वैत तत्व ही बने रहेंगे भगवान ने असाधारण रूप में स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य स्वरूप ऐश्वर्य और माधुर्य इन तीन चीजों को प्रकट कर दिया है परंतु तो वो भगवान की जितनी भी वस्तुएं हैं वो भगवान से भिन्न नहीं है भगवान की अपनी शक्ति ही इन तीन चीजों को प्रकट कर रही है इसलिए अद्वैत को मानते हुए भी हम अद्वैत मानते हैं एक और अद्वैत कह रहे दूसरी ओर द्वित मानते हैं अत सर्वशास्त्र शास्त्र शास्त रहे खंडन ये पूर्व पक्ष प्रकाशन जी ने कहा नहीं नहीं भगवान में अद्वैत नहीं अद्वैत है इसलिए भगवत्ता नहीं मानी जा सकती है भगवत्ता मानते ही द्वैत आ जाएगा यही ग्रंथकर्ता चाहे स्वमत स्थापन शहरी शास्त्र अर्थ न होता हित एक ग्रंथकर्ता जिस अर्थ की स्थापना करना चाहता है शहरी रूप में वो शहरी शास्त्र अर्थ ना होता हईते उसके द्वारा शास्त्र का जो अर्थ है वो शास्त्र का अर्थ स्थापित जो ग्रंथकर्ता का मत है वो ग्रंथकर्ता अपने मत को फिर स्थापित नहीं कर पाएगा यदि वो भगवत्ता का स्थापन करने लग जाएगा तो शास्त्र का जो मत है वो शास्त्रकर्ता अपने मत को स्थापित नहीं कर पाएगा तो वेदांत के मुख्य अर्थ को छोड़ करके अर्थ स्थापित नहीं किया जा सकता है अब सक कहे ईश्वर कर्मेर अंग शास्त्र कुछ है परंतु मीमांसक लोग अपने ग्रंथ के अनुसार भगवान के अर्थ की स्थापना करते हैं यह उचित नहीं है मीमांस कहते हैं कि सोलह पदार्थ हैं एक नहीं सोलह पदार्थ मान्य न्याय शास्त्र में सोलह पदार्थ जो है उनको मान लिया प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धांत अर्थवाद हेतु वितंडा अंत में निरोध स्थान इत्यादि ये सोलह जो पदार्थ हैं वो सोलह पदार्थ न्याय ने मान लिया और वे कह रहे हैं कि अंत में कुल मिलाकर के जो आत्मतत्व है प्रम्य पदार्थ में जो आत्म तत्व है वो आत्मा नाम करके जो तत्व आत्मा को मानते हैं मीमांसक भी आत्मा नाम करके जो तत्व है उसका प्रकृति से अलग हो जाना यही मोक्ष है मनसा वैशिक गुणोचेद यह उनके यहां की मुक्ति है मीमांसा कि मन का विषयों से अलग हो जाना मुक्ति हो जाएगी वो तो इस मुक्ति के लिए प्रयास करो लो कब लो ना, ना बिल्कुल भूल के मत करना मुक्ति के लिए प्रयास क्यों, मुक्ति के लिए तुमने प्रयास किया और यदि तुम्हारा शरीर वह आत्मा से कहीं अलग हो गया आत्मा शरीर से अलग हो गई उपाधि से अलग हो गई प्रमाण प्रमेय जितने भी पदार्थ हैं इन सोलह पदार्थों में आत्मा यदि अन्य पदार्थों से आत्मा नामक जो प्रमेय है वो प्रमेय सहित अन्य सोलह पदार्थों से यदि अलग हो गया तो वह कहीं जड़ की स्थिति में हो जाएगा क्योंकि आत्मा का अपना स्वरूप केवल सत है सत्यो आनंद है नहीं तो एक तो आनंद तो मिलेगा नहीं वहां पर जड़ होकर के तुम परे रहोगे और आगे बढ़ने की सुख को प्राप्त करने की पुरुषार्थ प्राप्त करने की तो मैं क्षमता नहीं रहेगी और जिसमें पुरुषार्थ नहीं किया जाए ऐसे मोक्ष को प्राप्त करके क्या करेंगे इसलिए मीमांसक कहता है कर्मकांडी कहता है कि धर-धर धा, संकल्प लो और अमुक फल प्राप्त आइए हम अमुषम संपुक फल प्राप्त अर्थम अमुक यज्ञ महंक कर ये कर्म करके अपूर्व पैदा करो अपूर्व पैदा करके भाग्य मिलेगा भाग्य से शरीर मिलेगा शरीर के साथ में भाग्य मिलेगा भाग्य करते हुए भोग मिलेगा भोग करते हुए फिर से कर्म करो और इस प्रकार कर्म अपूर्व भाग्य भोग कर्म अपूर्व भाग्य भोग यह जो चक्र है इसको घुमाते जाओ इसलिए खूब कर्म करो कर्म करो कर्म करो और मोक्ष की प्राप्ति कोई भी मीमांसक नहीं चाहता है वो तो कहता है एक छूटेगा दूसरा दे दो दूसरा दे, अधिक अच्छा होगा और उसमें स्वर्ग पाओ स्वर्ग के पुण्य जब क्षीर्ण हो जाए फिर से कर्म करो फिर से स्वर्ग प्राप्त करो और भोग भोगो मोक्ष प्राप्त करके क्या करोगे क्या ले लोगे थन थन पालन गोपाल कुछ मिलेगा इन मोक्ष में जय होकर के बैठ जाओगे इसलिए जहां पर पुरुषार्थ करने का अवसर न हो ऐसे मोक्ष के लिए कभी भी चिंतित मत हो मोक्ष के लिए प्रयास मत करो कर्म करने का प्रयास करो और नारद जी ने भी प्राचीन और राजा से यही प्रश्न किया और प्राचीन और राजा ने यही उत्तर दिया कि महारेज हम मोक्ष मोक्ष नहीं चाहते हैं हम तो कर्म करें और जीवन का पुरुषार्थ चाहते हैं क्या पुरुषार्थ बोले पहले चार पैसा मिल जाए बोल फिर बोले कमल शरीर के नेत्र वाली सुंदर पत्नी मिल जाए बोल फिर बोले गुलाब के फूल जैसे बच्चे मिल जाए बोल फिर बोले शरीर में इतनी दम हो कि अंत काल तक विषयों को भोग सके वो शरीर तो बिना शीर है नष्ट होगा तो दूसरा शरीर मिल जाए पुण्य के द्वारा प्रार्थ के द्वारा दूसरा शरीर मिल जाए इसलिए भोग भोगो कर्म करने में अपूर्व प्राप्त करने में सुख की प्राप्ति है जहां कर्म करने की संभावना ही नहीं रहे ऐसे मोक्ष को लेकर के क्या करेंगे लो, उन्होंने त्याग कर दिया मोक्ष को उन्होंने त्याग कर दिया तो ये कह रहे हैं कि मीमांसा कहे ईश्वर है कर्मेर अंग बोलवा तो वेद को प्रमाण मान बोले हाँ अरे वेद के बिना तो हमारे कर्म होंगे ही नहीं यज्ञ होगा ही नहीं वेद को तो प्रमाण मानेंगे मानेंगे बोले वेद में जहा बहुत सारे उपनिषद के जो वचन हैं वे तो ब्रह्म को ही परम परम सिद्ध मानते हैं मोक्ष को ही परम फल मानते हैं बोले ना ना वो वेद के जितने भी वचन हैं ना वो तो कर्म की प्रशंसा में कहे गए भी कहेंगे भेज के बचन तत्व मसी ये यज्ञ करने वाला जो करता है उसकी प्रशंसा में कहा गया कि तू ईश्वर ही है उसकी महिमा गायन करने के लिए ईश्वर से उसकी समानता कर दी गई तत्व मसी ये यूप यही इंद्र है इंद्रो यूप ऐसा जो कहा कह दिया गया ये यज्ञ का जो झंडा गाया गया है बीच में यह कहीं इंद्र स्वरूप होकर के विराजमान है तो यज्ञ की प्रशंसा में ये सारे वचन कहे गए तत्व तो अहम ब्रह्मासमी ये सारे वचन कर्ता की प्रशंसा में कहे गए हैं ये कर्म की प्रशंसा में कहे गए हैं ये मोक्ष को प्राप्त कराने वाले नहीं हैं सर्वम खल ब्रह्म कहने का मतलब है कि सारी वस्तुएं यज्ञ के लिए हैं यज्ञ करके अधिक से अधिक पुण्य कमाओ नारद जी ने तो सिर फूट लिया बोले जब तक इसको भाई नहीं दिखाया जाएगा तब तक काम नहीं चलेगा तब नारदी ने ज्ञान उपदेश दिया और चील का हुआ गीधों को भी दिखाया कर्म के द्वारा जहां सुख मिलेगा वहां कर्म के द्वारा ये दुख भी मिलेंगे ये सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब प्राचीन वर्य मरे और कब इसके शरीर को चीत चीत करके हम खाए तो प्रकाशन जी कह रहे हैं कि मीमांसा कहे ईश्वर है कर्मेर अंग ईश्वर कोई बड़ी वस्तु नहीं है कर्म करो कर्म करने से ईश्वर तो केवल फल देने वाला एक माध्यम मात्र है ईश्वर अपनी तरफ से कुछ नहीं देगा ईश्वर की स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे बैंक के कैशियर की तुम्हारे अकाउंट में पैसा जमा है तो चेक का पेमेंट मिलेगा नहीं तो चेक बाउंस हो जाएगा ईश्वर अपनी तरफ से कुछ देने वाला नहीं है इसे कर्म प्रधान है ईश्वर कर्म के अधीन है जितना कर्म किया उतना ईश्वर के पास में ईश्वर के अकाउंट में आ गया उतना वो तुमको दे देता किसी ने एक लाख हवन किए अगले स्वाहा अगले स्वाहा अगले स्वाहा स्वाह, एक लाख किया तो उसको ज्यादा पुण्य मिल जाएगा और किसी ने केवल पांच आहूति दी है तो उसको पांच का देगा इंद्र में उतनी ही सामर्थ्य आएगी अग्नि में उतनी ही सामर्थ्य आएगी जितना तुमने हवन किया इंद्र में अपनी सामर्थ्य नहीं है इंद्र में जो सामर्थ्य आ रही है वो तुम्हारे कर्म के अनुसार सामर्थ्य आ रही है इसलिए इंद्र की आराधना करने से कोई फल नहीं है कर्म करो तो ठाकुर ने भी नंद को इसी तर्क के द्वारा गोवर्धन यज्ञ की स्थापना कर दी कि तेरा जो इंद्र है बाबा वो तो केवल उतना सा फल देगा जितना सा तुमने कर्म किया जितना सा तुमने यज्ञ किया परंतु मेरे पास में एक ऐसा देवता है जो करतुम अकर्तुम अंग कर सदसमर्थ है अब तेरे सामने चॉइस है ऑप्शन है कि उस देवता की आराधना की जाए जो करतुम कर सातुम सर्वसमर्थ है या उस देवता की आराधना की जाए जो केवल कर्म जितना किया है उतनी सी उसमें शक्ति है उसमें से भी आधा पर्दा देगा आधा पर्दा काट लेगा कि यहाँ पर तुमने ये गलती की है यहाँ पर यह गलती की है इसमें से ये कट गया ये कट गया ये कट गया जितना मिलेगा उतना दे देगा बचा है उतना दे देगा डिरेक्शन कर करके काट काट करके तो तुम्हारे इंद्र में सामर्थ्य नहीं है मेरे देवता में सामर्थ्य है अर्थात में सामर्थ्य है इसलिए कृष्ण की आराधना करो श्री गिरिराज जी की आराधना करो गोरधन की आराधना करो इंद्र की आराधना मत करो ये कृष्ण ने तर्क दे दिया करे जगते प्रकृति कारण प्रसन्न श्री प्रकाशानंद जी कह रहे हैं कि सांक्ष कहता है कि जगते प्रकृति कारण प्रसन्न के प्रकृति जगत का कारण होकर के विद्यमान है पुरुष है निमित्त कारण और प्रकृति है उपादान कारण प्रकृति नहीं हो तो पुरुष ठन ठनपाल मदन गोपाल कुछ नहीं कर सकता है मिट्टी नहीं है कुम्हार कुछ नहीं कर सकता है सूत नहीं है तो जुलाहा कपला नहीं बना सकता है तो प्रकृति के द्वारा ही जगत की रचना ईश्वर करता है तो सांख्य कहे जगत प्रकृति कारण प्रसंग प्रकृति जगत का उपादान कारण है ब्रह्म केवल निमित्त कारण है इसलिए सांख्य तत्व भी कहीं मूल आधारभूत वस्तु को प्रदान करने वाला नहीं है सांक्ष का ईश्वर भी प्रदान नहीं है इसलिए वेदांत को ही मानना पड़ेगा और वेदांत एक ब्रम की स्थापना कर रहा है हम एक ब्र मान रहे हैं तुम मान रहे हो कि जो द्वैत दिख रहा है वो कहीं अज्ञान के कारण दिख रहा है परंतु हम कह रहे हैं जो द्वैत है वह ईश्वर की शक्ति है ये अंतर हुआ तुम उसको शक्ति नहीं मान रहे हो तुम उसको भ्रम मान रहे हो द्वैत को हम उसको शक्ति करके मान मानिए न्याय करे परमाणु हईते विश्व न्याय दर्शन जो है वो कहता है कि परमाणुओं के, के मिलने से जगत की सृष्टि हो गई और जो 25 तत्व हैं उन 25 तत्व उनको नियंत्रण करने वाला ईश्वर है उन 25 तत्वों के मिलने से कहीं सृष्टि हो गई और पच्चीस तत्व सांख्य के जैसे 25 तत्व माने ऐसे इन्होंने भी 25 तत्व मान लिए कि भाई पांच कर्म इंद्रिया हैं पांच ज्ञान इंद्रिया हैं तो ये जो पांच वस्तु है, स्तत्त, हैं नहीं इक्कीस तत्व 21 तत्व 21 तत्व मानते हैं न्याय तो उनके द्वारा जगत बना हुआ है और इन 21 वस्तुओं से आत्मा का अलग हो जाना वही मोक्ष है एक तरह से सांची की तरह से ही न्याय दर्शन है कि तो न्याय दर्शन भी ये कहता है कि जो 21 तत्व हैं वे इक्कीस तत्व उनसे जीव का अलग हो जाना पुरुष का अलग हो जाना वो मोक्ष है तो परमाणु हित विश्व है और न्याय इसी तरह से मीमांसा और वैशेषिक ये ये परमाणुओं के मिलने से जगत बना है परमाणु किसे कहेंगे बोल किसी वस्तु को तोड़ते जाए तोड़ते जाए तो अंत में जो पदार्थ बचेगा जिसको नहीं तोड़ा जा सकता है उसका नाम होगा परमाणु उस परमाणु में भी अपने कुछ गुण विराजमान हैं उन गुणों को एक परमाणु को दूसरे परमाणु से जो गुण अलग करता है उसी का नाम है विशेष वो वैशेषिक दर्शन है उस विशेष के आधार पर ही भेद रूप तो संपूर्ण जगत की रचना हुई है विशेष का मतलब है कि एक परमाणु का दूसरे परमाणु से जो भेद है उस भेद का नाम विशेष है एक परमाणु को दूसरे परमाणु से जो अलग करता है भिन्न दिखाता है उस गुण का नाम विशेष है और वो विशेष जो है जैसे जैसे मानो कागज का टुक है कोई अब इसके टुकड़े टुकड़े करते हुए तो अंत में जाकर के एक परमाणु बचेगा वो एक परमाणु ही दूसरे परमाणु से मिला तो द्वेणु हो गए द्वेणु ही तीसरे परमाणु से मिला तो तीसरेणु हो गया तीसरेणु को हम देख सकते हैं आंखों से खिड़की से जब सूर्य की रोशनी आ रही है उसमें जो छोटे छोटे से तिनके घूमते हुए दिख रहे हैं उनका नाम है तीसरेणु तथा तो, तो अणु नहीं है तीन णुओं का मिला हुआ रूप है तीन अणुओं का मिला हुआ एक कंपाउंड है उस वो उन त्रिषणुओं को जाकर के मिल मिल करके फिर ये सारा जो जगत है वो जगत बन जाएगा तो अणु कहते हैं किसी पदार्थ का वह भाग जिसका विभाजन नहीं किया जा सके शायद वो आगे जाकर के हम जिसको एटम कह रहे हैं उस एटम से भी कोई अलग वस्तु होगा और उस एटम के भीतर भी कहीं शक्ति रूप में कोई गॉड्स पार्टिकल है कहीं विद्यमान है जो कहीं प्राप्त होगा हिंक्स बोसान दो वैज्ञानिक हुए हिंस बोसान बोसान तो भारतीय मूल के थे बोस थे उसका ही कहीं जर्मन में घिस करके बोस को बोसान हो गया <laughs> तो वैज्ञानिक हैं और हिंसा एक अलग वैज्ञानिकता। दोनों ने मिलकर के जब अणु उनका भी अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के भीतर भी कहीं कोई एक प्रकाश की किरण केंद्र से निकलती है और वो ऑर्बिट में जाकर के कहीं लीन हो जाती है तो उन्होंने उसको एक नाम दिया उसको गॉड्स पार्टिकल कहा और उसको हिंस बोसान कहा और उसको उन्होंने कहा कि हमने ईश्वर को लेब में सिद्ध कर लिया है ईश्वर नहीं है, है वो परंतु का एक रूप तो होते हुए उसे प्रकृति को ही गॉड्स पार्टिकल गोडी गॉड नहीं कहते हैं गॉड्स पार्टिकल कहते हैं तो गॉड्स पार्टिकल उसको हमने कहीं प्राप्त कर लिया ये कहीं ऐसा दिखाते हैं तो जो आ, एक अणु है उस अणु के भी तीन भाग एक भाग जो है वो है नाभिक और दूसरा है उसका बाहर का भाग नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दो चिपके हुए हैं और उनका जितना भजन है उस वजन के अनुसार ही बैलेंस बनाते हुए उसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे हैं अब यदि एक इलेक्ट्रॉन भी हट जाएगा तो वजन में बैलेंस में अंतर आ जाएगा और विस्फोट होना शुरू हो जाएगा वहां पर किसी एक इलेक्ट्रॉन को ही लक्ष्य बना करके जो प्रोटोन में न्यूट्रॉन चिपके हुए हैं न्यूक्लियर चिपके हुए हैं न्यूट्रॉन चिपके हुए हैं किसी एक न्यूट्रॉन के ऊपर उस इलेक्ट्रॉन से यदि प्रहार किया जाए तो प्रहार करने पर जो नाभिक जो था उस नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन चिपके हुए थे उसमें से एक न्यूट्रोन वो कहीं अलग होगा और उसमें विस्फोट होगा विस्फोट होते ही उसमें कहीं चेन रिएक्शंस शुरू हो जाएंगे दो के चार चार को और विस्फोट होने पर हीट पैदा होगी वो हीट ही महाविनाश करने वाली हो जाएगी एनर्जी है उसका उपयोग भी किया सकता है दुरुपयोग भी किया जा सकता है तो यहां पर ये कह रहे हैं कि न्याय कहे परमाणु हित विश्व परमाणु के द्वारा ही विश्व की रचना हो रही है वे परमाणु एक परमाणु दो अणु से मिले तो द्रेणु हुआ फिर त्रिस्णु हुआ फिर चतुर्णु हुआ, हुआ इस तरह से मिलमिल -मिल करके एक सुई की नोक में लाखों परमाणु कहीं दिख जाएंगे और उन परमाणुओं से मिलकर के ये जगत बना है जिसका खंडन नहीं किया जा सके उस अंश को हम कहेंगे विशेष एक विश उस प्रत्येक परमाणु में अलग अलग गुण विद्यमान है पानी के परमाणु में अलग गुण है वायु के परमाणु में अलग है लोहे के में अलग है सोने के में अलग है कहीं कहीं परमाणुओं में भी विशेष है इसलिए अंत में एक विशेष दूसरे परमाणु को जब मिलेंगे तो उनके रूप का भी अंतर हो जाएगा किसी का बन जाएगा कपड़ा किसी का बन जाएगा सोना किसी का बन जाएगा लोहा किसी का बन जाएगा तामा तो विशेष के कारण ही वे गोह कहीं परिवर्तित हो जाएंगे तो न्याय करे परमाणु हित विश्व है, है। परंतु मायावादी निर्विशेष ब्रम हेतु कै परतु मायावादी कहते हैं कि नहीं जो भेद दिख रहे हैं ये भेद कहीं भ्रम के कारण ही भेद दिख रहे हैं तत्वतः ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं निर्विशेष ब्रह्म ब्रह्म निर्विशेष विशेष माने एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अलग करना परंतु कोई ऐसा पदार्थ हो जिसमें किसी से जो एकमात्र ऐसा पदार्थ जो समय व्याप्त हो तो इसमें कहीं विशेष होगा ही नहीं विशेष होते ही दलित आ जाएगा एक अणु का दूसरे अणु से भेद परंतु विशेष जहां हटा देंगे, विशेष को हटाते ही फिर अद्वैय पदार्थ एक मात्र बन जाए बच जाएगा पातंजल कहे ईश्वर स्वरूप ज्ञान अब योग दर्शन जो कहते हैं पातंजल वे कहते हैं कि ईश्वर वही ब्रह्म का कारण है और पातंज योग दर्शन में श्री ब्रह्म का ईश्वर के स्वरूप का अनुरूप किया गया कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरा पुरुष विशेष पातंज योग दर्शन का सूत्र है ईश्वर की परिभाषा पातंजल योग दर्शन में दिया गया कि ईश्वर में क्लेश नहीं है कर्म नहीं है विपाक नहीं है आशय नहीं है पांच चीजों से रहित तो जो शासक है उसका नाम पुरुष है इस शरीर के भीतर ऐसा शासक जिसमें पांच दोष नहीं है क्लेश का मतलब है अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनवेश ये पांच क्लेश है ईश्वर को जो परमात्मा है उसको अविद्या नहीं है अज्ञान नहीं है अज्ञान का तात्पर्य है कि शरीर को ही आत्मा मानना ऐसा उसमें नहीं है अविद्या अस्मिता अस्मिता माने मैं करता हूं मैं भोगता हूं ये उसमें पूर्ति नहीं है करता और भोक्ता से अलग होकर के वह परतत्व पर परमात्मा विराजमान है वो जानता है यारे ये कहीं दूसरी जगह हो रहा है इसको एक दृष्टांत के द्वारा दिखाया जा सकता है कि ईश्वर अकर्ता हो करके विराजमान है कैसे बोले आकाश में चंद्रमा दिख रहा है अब नीचे जल है सरोवर सरोवर के जल में कहीं मिट्टी के कण पानी में मिले हुए हैं जो नरचंद्र है उसकी किरण आ रही है और किरण आ रही है तो जब तक बीच में कोई व्यवधान नहीं है तब तक तो किरण रोकेंगे नहीं परंतु तो पानी में जो मिट्टी के कण हैं उन कणों से आकर के वो किरणें कहीं रिफ्लेक्ट होंगी परावर्तित होंगी तो जितने अंश पर वो किरणें पड़ रही हैं वहां से परावर्तित होकर के रिफ्लेक्ट होकर के एक बिंब बन जाएगा एक गोला बन जाएगा उसी का नाम है चंद्रमा जलचंद्र तो एक था नवचंद्र और एक हो गया जलचंद्र जैसे सूर्य की किरण आई दर्पण के ऊपर और दर्पण से किरण रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में आई और आंखों के पीछे जो पर्दा है रेटिना उस रेटिना में चित्र कई कैमरा में उसका अंकित हुआ वो चित्र पहले तो उनके दोगा उल्टा फिर वो बाद में सीधा हो जाएगा देखेंगे तो फिर बाद में वो जैसे सीधा हो जाएगा तो इसी तरह से सूर्य की जो चंद्रमा की जो नवचंद्र की जो किरण आ रही हैं वो किरण कहीं जल के विशेष कणों के एक समूह के ऊपर पड़ी पृथ्वी के कणों के ऊपर उस जल के कणों के समूह को पृथ्वी के मिट्टी के जो कण हैं पानी में मिले हुए उन कणों के समूह को ही हम कह सकते हैं कि यह अहंकार है तो आत्मा के प्रकाश से अहंकार प्रकाशित हुआ और उतना उतना अहंकार अभी तक चमक नहीं रहा था अब अहंकार सामने प्रकट हो गया अब वायु वायु क्या है अज्ञान अज्ञान रूपी वायु आई वायु आने पर शरीर हिला और शरीर हिलने पर वो जो नव जलचंद्र है वो जलचंद्र भी हिल रहा है तो अज्ञान के द्वारा जलचंद्र में कंप उत्पन्न हुआ तो जलचंद्र में जब कम कंप उत्पन्न हुआ उस कंप होते हुए अपने शरीर को अपने प्रतिम्ब को देख रहा है नवचंद्र तो नवचंद को कुछ देर के लिए हो सकता है ये भ्रम हो जाए कि मैं तो हिल रहा हूं ऐसा भ्रम हो जाए परंतु तो भ्रम होता रहेगा परंतु तो इतने में ही जो आउटलेट है उसको यदि कोई निकाल दे उस सरोवर के या उस टव के जो नीचे की ढिबरी है उसको खोल दे और पानी को निकाल दिया जाए तो पानी को निकाल दे चंद्रमा गायब हो जाएगा <laughs> जैसे पानी था पानी हट गया तो चंद्रमा गायब हो जाएगा ऐसे ही ज्ञानी के द्वारा यदि कहीं अज्ञान को निकाल दिया जाए तो उसे पता लगा अरे मैं तो बैस का बैसा वैसा हूं मैं कहा वैसे तो ही हूं तो जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा जो नवचंद्र है वो नवचंद्र अपने आप को स्थिर अभिकारी अनुभव करेगा अभिकारी पहले भी नहीं था अभिकारी कभी था ही नहीं वो बिकारी कभी था ही नहीं अभिकारी ही था पहले भी वो अभिकारी था और बाद में भी वो अभिकारी है परंतु तो पहले अभिकारी होने का अभिकारी नहीं हूं बिकारी हूं या उसको भ्रम हो गया परंतु तो अब उसको भ्रम नहीं है तो वेदांत किसी कुछ इसी तरह से मानता है और वो कहता है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त होकर के विराजमान है वो अविकारी है भ्रम के कारण जलचंद्र को देखकर के नवचंद को यह अनुभूति हो रही थी कि मैं कहीं हिल रहा हूं परंतु तत्कत तो मैं हिल नहीं रहा हूं तो पातंजल कहे ईश्वर स्वरूप ज्ञान ईश्वर वह अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनवेश इन पांच क्लेशों से रहित है अविद्या का मतलब है देह को आत्मा मानना अस्मिता का मतलब है मैं करता भोगता हूं जबकि हिल रहा है जल कर्ता भोक्ता जल है परंतु तो कोई तो तो मान ले कि मैं हिल रहा हूं ये हो गया अविद्या अस्मिता राग का मतलब है कि मुझे जो सुविधाएं प्राप्त हैं वे सुविधाएं मुझे प्राप्त होती रहें उनको चाहूं एयर कंडीशनर चलता रहे सारी सुविधाएं जो है वो मिलती रहें जो मिल रही हैं उनकी निरंतरता चाहना यह है राग देश का तात्पर्य है यदि नि उन निरंतरताओं को कोई हटाए तो दुख होना हो गया देश। राग का अभाव यही हो गया देश और अभिनिवेश का मतलब है कि इस समय उन वस्तु का उपयोग नहीं कर रहे हैं परंतु फिर भी ध्यान अटका हुआ है कि तिजोरी में इतना पैसा अमुक वस्तु अमुक जगह रखी है उसका चिंतन करते रहना यही हो गया अभिनवेश परंतु ईश्वर इन पांचों दोषों से पांचों क्लेशों से रहित होकर के विराजमान है तो पातंजलि का राय है कि ईश्वर महर्षि पत, पतंजलि भी कह रहे हैं ये योगदर्शन बता रहे हैं कि ईश्वर वह क्लेश कर्म विपाक आशय इन चारों वस्तुओं से क्लेश से भी अलग है कर्म से भी अलग है कर्म का बंधन भी ईश्वर को नहीं है कर्म का जो अच्छा बुरा फल मिलेगा वो भी उसको प्राप्त नहीं है और आशय माने उनका चिंतन भी वो नहीं कर रहा है इनसे अपरा होकर के उनसे बिना छुआ होकर के वह ईश्वर विराजमान है परंतु वेद वेदांत मते कहे तो स्वयं भगवान परंतु वेद मते कहे श्रीमन महाप्रभु इन्होंने कहा कि ब्रह्म इन सब से अलग होकर के विराजमान है श्री भगवान ने कहा आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक केवल एक बात का संशोधन है तुम जो ब्रह्म मान रहे हो ब्रह्म नहीं बल्कि जगत को परिणाम करके मानो वास्तव में मानो और ब्रह्म स्वरूप में सेठ जी ने अपनी दौलत दिखाई नहीं है पंथ भगवान स्वरूप में वे अपने माधुर्य ऐश्वर्य इनको दिखाते हुए विराजमान हैं तो वेद मत कहे स्वयं भगवान वेद में यही स्वयं भगवान है चे, चे मत कर, कर आवर्तन से ही सब सूत्र लया वेदांत वर्णन इस प्रकार छय मत वेद जी ने इन छय मतों को स्वीकार किया छय मतों को स्वीकार करके उन्होंने वेदांत वर्णन अंत में किया तो न्याय वैशेषिक न्याय का मतलब है कि चौदह पदार्थ से जो हैं उनको जानने पर मोक्ष की प्राप्ति होगी इनके तत्व को और जीवात्मा जो सत्रुप है वह अलग हो जाए प्रकृति उपाधि से 21 प्रकार के जो दुख हैं वो 21 दुखों से जीव आत्मा का अलग हो जाना यही न्याय का सिद्धांत था पांच कर्म इंद्रिया है पांच ज्ञान इंद्रिया है पांच अंतकरण हैं, पांच प्राण हैं, पांच तनमात्राए हैं और इनके साथ में सबके साथ में एक कहीं अहंकार या आत्मा भी कहीं बनी हुई है आत्म तत्व उसको भी आ, मान ऐसे 21 जो दुख हैं, इन 21 दुखों से निवृत्त हो करके जब आत्मा अपने आप को अलग करके मान लेगी तो 21 दुखों से मन का मन ही आत्मा है वहां पर मन का 21 दुखों से अलग हो जाना या न्याय का मोक्ष हो गया मीमांसा का मोक्ष हो गया मीमांसा सात मानती है और न्याय सो चौदह मानता है सोलह मानता है न्याय है और मीमांसा साठ और 21 दुखों से दोनों दूर दूर हो जाए तो दुख की निवृत्ति हो जाएगी सांख्य और वैशेषिक ये कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष इनसे प्रकृति और पुरुष अलग हो जाए परंतु मोक्ष की स्थिति सांख्य जैसी ही है सांख्य में जैसे प्रकृति का पुरुष से अलग होना ऐसे ही न्याय का मोक्ष भी प्रकृति पुरुष का अलग होना वैशेषिक का मोक्ष भी प्रकृति पुरुष का अलग होना और का मोक्ष प्रकृति पुरुष का अलग होना इनको यह धारण कर लिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी इन सब का प्रयोग करते हुए अंत में श्री व्यास जी ने ब्रह्म सूत्रों में ये कहा कि ज्ञान को प्राप्त करके प्रकृति पुरुष के विवेक को प्राप्त करके अंत में आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए इसी का नाम मोक्ष है अब स्वरूप में अवस्थित होने पर जो भक्ति वेदांत जब आए वैष्णव दर्शन जब आए शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत विशुद्धाद्वैत अचिंत भेदावेद द्वैत ये जो सिद्धांत आए इन सिद्धांतों ने कहा कि नहीं कि केवल ब्रह्म में लीन हो जाना ही सबसे बड़ी बात नहीं है ब्रह्म में लीन होने के बाद में सेवा सुख भी मिलना चाहिए सेवा सुख के लिए पार्षदों के द्वारा योगमाया के द्वारा जीव को पार्षद देह की प्राप्ति हो जाए पार्षद देह की प्राप्ति हो करके उसे परम परम आनंद की प्राप्ति होगी तो श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं इनमें जो भक्ति है भक्ति के द्वारा योग माया के द्वारा वस्तु की प्राप्ति होना योग माया के द्वारा सेवा सुख की प्राप्ति होना यही परम परम फल है श्री सभी वैष्णव आचार्यों ने यही जो सिद्धांत है इन्हीं सिद्धांतों को कहीं बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया और स्थापित करके श्री महाप्रभु ने विशेष रूप से अचिंत भेदा जो है उसको स्थापित किया तो इन्होंने कहा परंतु महाप्रभु ने श्री, श्री प्रकाशानंद जी उनके मत का खंडन करके अंत में अचिंत्य भेदा भेद बाद उसकी स्थापना की अचिंत भेदावेद के बाद में के विषय में अब कल विशेष रूप से विचार करेंगे महाप्रभु कह रहे हैं वेदांत मते ब्रम्ब साकार निरूपण वीरा पट में ब्रह्म साकार निरूपण होकर के ही विराजमान हैं उस साकार का अब महाप्रभु स्थापन करेंगे जय जय श्याम कल का प्रवचन वही भागवत भागवत निवास भागवत निवास में हाँ कल कल भागवत निवास में हाँ वही पाँच पांच मिनट भागवत निवास में जिस चलता है तो अभी सात आठ दिन जितने भी दिन चले वहाँ पे तो वहां भागवत निवास गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय गृताल गौर हरि बोल जय श्राधे श्याम सुखदेव बाबा के साथ में बात नहीं हो पाई है परंतु उन्होंने कहा ऐसे ही था तो कल का कल का प्रचार वहीं होगा कल से वहां हाँ जय जय जय जय जय जय जय जय जय हो जय जय, जय जय जय जय जय जय जय जो सामनिया निकाल दिया ठाकुर हमने उधर चर्चा लगा था कागज ही भूल गए सो वी क्लोज द चैप्टर यस यस बट वी हैवंट फिनिश्ड ऑल नॉट फुली सो हां हां एक एक ठीक है ठीक है ना बात का बात कल कल से हुआ कंफर्म हो गया मैं तो कई बार फोन के वो वो जवाब उनको फोन है <laughs> इसके <श्पिकर का> है है <sharp> इसके <smart> <आदेज़ी। laughs> इसके स्पीकर स्पीकर का लग लग रही तो रहे हैं किया दिखाई नहीं दे yeho yeho yes yes yes thank you thank you yes hello thank you i have work sir so i could not be on time i had work conference <laughs> so i was behind managing जी उसमें जाते थे